आज 25 अक्टूबर 2018 गुरुवार का दिवस है और हरिहतृक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम पिछले कुछ महीनों से ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका नाम का साहित्य पढ़ रहे हैं जो काश्मीर दर्शन का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण साहित्य है ये ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका करीब 1100 वर्ष पहले उत्पल देव जी ने लिखी थी जिसमें पूर्ण वैज्ञानिक तरीकों से और तर्कों के द्वारा ये समझाया गया था कि परमेश्वर का स्वरूप कैसा है परमेश्वर कैसा है और वो परमेश्वर कहाँ है और परमेश्वर को हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे उसको पहचान सकते हैं। कि बड़ी विशिष्ट बातें हैं क्योंकि परमेश्वर हम हमेशा कल्पनाओं में जीते हैं कि, कि परमेश्वर कहीं आसमान में होगा कहीं स्वर्ग में होगा और हमारे बड़ी एक धुंधली सी कल्पना होती है परमेश्वर की जो परमेश्वर के बारे में हम या तो कोई चित्र को देखते हैं और हमको लगता है ये परमेश्वर है अन्यथा हमारे एक धुंधली से कल्पना होती है दोनों बातें सत्य नहीं है परमेश्वर वो है जहां पर ज्ञान है जहां पर क्रिया है और जहाँ पर स्वातंत्र है ये परमेश्वर के अभिलक्षण है जहाँ ज्ञान है जहाँ पर ज्ञान के अनुकूल क्रिया है और जहाँ पर स्वातंत्य वो परमेश्वर वहाँ है जैसे आप अपने आप को जानते हो ये आपका विमर्श है आप मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ मैं कहाँ हूँ मेरा क्या नाम है मेरी क्या उम्र है मेरे शरीर की उम्र कितनी है ये सब हम मोटे मोटे तौर पे जानते हैं तो ये हमारा जहाँ ज्ञान है वहाँ परमेश्वर है फिर उसके बाद में जहाँ हम क्रिया कर कर सकते हैं उस ज्ञान के अनुसार तो छोटे छोटे से उदाहरण हैं जैसे आप कार चलाने का ज्ञान प्राप्त तो कर सकते हो और उस ज्ञान के अनुसार फिर बाद में आपको कार चला सकते हो तो जब आप उस ज्ञान के अनुसार क्रिया कर सकते हो तो आप वहाँ पर परमेश्वर हैं और तीसरी बात उस क्रिया में स्वातंत्र जरूरी है फ्रीडम अगर क्रिया में स्वतंत्रता नहीं है तो फिर वो मशीन है वहाँ शिवनी नहीं है मशीन है यानी जब हम आज हमको कार चलाते आती सीखे हम कार चलाते आ गए अब हमको ज़रूरत पड़ी हमने कार चलाई अब जरूरत पड़ी हम आज हमारा मुडनी नहीं चलाना ड्राइवर ले जाएंगे साथ मुडनी नहीं चलाते हम रास्ते में गाड़ी में किताब पढ़ेंगे तो ये हमारा स्वतंत्र है फ्रीडम है और हम ये सब करते वक्त ज्ञान प्राप्त करते वक्त ज्ञान के अनुसार क्रिया करते वक्त और अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते वक्त जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं मशीन भी कुछ करती है पर वो जानती नहीं कि वो क्या कर रही और वो मशीन भी, भी कुछ करती है लेकिन उसके बाद स्वतंत्रता नहीं है अगर आपने पूछा दो और दो कितने होते हैं मेरा मूड खराब तो मेरे का पांच होते हैं मेरी मर्ज़ी में बोला जो पर कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता उसका मूड खराब हो तो भी वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता इसलिए स्वतंत्रता विमर्श ज्ञान और क्रिया ये परमेश्वर के अभिलक्षण हैं ये परमेश्वर इसीलिए हमारे आत्मा का दूसरा नाम है हमारी चेतना का दूसरा नाम है क्योंकि इसी चेतना में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है इसी चेतना में स्वातंत्र है इसी चेतना में क्रिया शक्ति है और इसी चेतना में विमर्श क्योंकि आप आंख बंद कर लो आप समझ सकते हो कि मैं कौन हूँ क्या हूँ इसके बाद उत्पल देव जी ने बताया था कि जो स्मृति है वो भी परमेश्वर का लक्षण है चेतना का लक्षण है क्योंकि जब हम एक व्यक्ति को देखते हैं और भले उसको फिर 10 साल बाद देखते हैं कि अच्छा हम पहचान गए अच्छा वही हो ना अब रामलाल जी मिले थे अपन वह इंदौर में क्योंकि वो स्मृति कहां से आई क्योंकि वो चेतना में सुरक्षित थी वही स्मृति पुनः सामने आ जाती इसलिए हम एक बात सिद्धता से कह सकते हैं कि यह देखने वाला नहीं बदलता शरीर बदल जाएगा दस साल में रामलाल जी बदल गए हम बदल गए उम्र बदल गई चश्मा नहीं था चश्मा लग गया दस साल में क्या क्या हुआ हम एक दूसरे से बात करेंगे भैया मेरा तो ऑपरेशन हो गया मेरे को तो शक्कर की बीमारी हो गई मेरे को ऐसा हो गया मेरे पिताजी अब नहीं रहे कितनी हम बातें करेंगे संसार बदल गया लेकिन उस बदलते हुए संसार को देखने वाला नहीं बदला क्योंकि देखने वाला बदलता तो स्मृति कैसे होती स्मृति तभी हुई जब वो देखने वाला वही था जिसने दस साल पहले रामलाल जी को देखा था आज देख रहा है तो भी वो देखने वाला वही था इसलिए इसकी ज्ञाता की एकता होती है ना ज्ञाता एकल होता है इसके अलावा जो संसार में जो चेतना है आपकी मेरी और जीव जंतुओं की वो समस्त चेतनाएं आपस में अभिन्न हैं हम कहते हैं हमको कैसे अभिन्न है आपको कुछ विचार आ रहा है मेरे को कुछ विचार आ रहा है आप कहाँ हूँ मैं कहाँ हूँ इनमें अभिन्नता कैसी इसमें अभिन्नता वैसी ही है जैसे एक समुद्र में ढेर सारी लहरें दिखाई देंगी लेकिन हम सब जानते हैं कि समस्त लहरें क्षणिक हैं लेकिन समुद्र स्थायी है उनमें निकलने वाले हर लहर आपस में एक दूसरे से अभिन्न हैं, क्योंकि वो लहर एक लहर दो लहर तीन समस्त लहरें मात्र उस समुद्र के क्षणिक रूपांतरण है वापस वो उसी समुद्र में मिल जाते हैं जहाँ से वो चले थे ऐसे ही हम भी उस चेतना के लहर हैं एक आप एक मैं एक वो एक ये सब और न केवल व्यक्ति समस्त जीव जंतु और न केवल समस्त जीव जंतु समस्त जड़ जगत और न केवल समस्त जड़ जगत समय और अंतरिक्ष इनको भी हम चेतना का स्वरूप मानते हैं कि समय अंतरिक्ष जड़ और चेतन संसार ये सब उस चेतना की लहरें हैं जो भिन्न भिन्न लहरें हैं जिनका अपना एक जीवन है हम कहते हैं एक चीटी का जीवन हो सकता है पाँच दिन चार दिन का हो एक चिड़िया का हो सकता है चार छः महीने का हो एक कुत्ते का हो सकता है पाँच साल का हो मनुष्य का हो सकता है सत्तर अस्सी नब्बे साल का हो हत्ती का सौ डेढ़ साल का हो इस धरती को बने अभी करीब करीब कुछ अरब बरस हो गए उसका भी अपना एक जीवन है ये भी अंततः समाप्त तो होने वाली है सूर्य भी आखिर जल के समाप्त तो हो जाएगा जब उसका ईंधन खत्म हो जाएगा वो जल के समाप्त तो हो जाएगा इस तरह से हर व्यस हर लहर का एक जीवन है वो जीवन छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन है सब लहरें और इसलिए वो उसी चेतना से अभिन्न है और इसलिए हम आपस में अभिन्न हैं आप में मेरे में इनमें उनमें कोई फ़र्क नहीं है हम सब अलग अलग लहरें हैं जैसे दो पत्ते आपस में बातें करें कि भाई तुम कहाँ रहते हो दूसरा पत्ता बोले मैं यहाँ रहता हूँ मेरा यह नाम है बोले तुम तो बड़े पीले दिख रहे हो तुम बड़े हरे दिख रहे हो तो ये बातें हो सकती हैं लेकिन जब उनको ज्ञान मिलता है तो जानते हैं कि हम दोनों में कोई भिन्नता नहीं हम एक ही पेड़ के हिस्से हैं तुम भी वही हो जो मैं हूँ मैं भी वही हूँ जो तुम हो इस तरह से ज्ञान आपकी भिन्नता के भ्रम को दूर कर देता है भिन्नता एक भ्रम है जो बताता है कि तुम अलग हो मैं अलग हों इस संसार में एक यूनिटी है इस ब्रह्मांड में एक एकता है और एक अभिन्नता है जैसे कि एक कार उसके अंदर हम उसको सब हिस्सों को अलग कर दें, तो लाखों पुरजे हो जाएंगे लेकिन इसमें कार कहीं भी दिखाई नहीं देगी इस ये तो टायर है ये स्टेरिंग है ये पैंच है ये सीट है सब अलग अलग नाम बता दें हम फिर इसमें कार है कहाँ ऐसे ही ये पूरा ब्रह्मांड है कहाँ हम सब जब मिल जाते हैं तो उसी का नाम ब्रह्मांड है जब सब अलग अलग हो जाते हैं तो उसमें कहीं ब्रह्मांड नहीं है इसलिए समस्त ब्रह्मांड या शिव एकता का नाम है जब हम सब एक हैं वही ब्रह्मांड समस्त लहरें मिलकर समुद्र बनाती और समुद्र समस्त लहरों को बनाता है दोनों एक दूसरे से अभिनय है एक दूसरे के पूरक हैं बल्कि एक दूसरे के रूप हैं इस तरह समुद्र और लहर की तरह मनुष्य भी शिव है परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे भीतर है हम और परमेश्वर में कोई तात्विक भेद नहीं है आत्यंतिक या बेसिक भेद नहीं है हम सब ईश्वर के स्वरूप हैं हमारे भीतर वही है जो परमेश्वर में है इसलिए हमको अपने तात्विक स्वरूप को समझना चाहिए इसी का नाम है अंतर्यात्रा और जब हम समझ लेते हैं उसका नाम है अंतर्बोध या सेल्फलाइजेशन आत्मबोध जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो हम उस एहसास को प्राप्त होते हैं जिसको कहते हैं अहम ब्रह्मास में शिवो अहम या अनल जो मैं ही खुदा हूँ मैं ही ईश्वर हूँ मैं ही शिव हूँ ये स्थिति अहंकार की नहीं है अगर आपको उस पूर्ण ज्ञान के पहले आप बोलते हो कि मैं खुदा हूँ मैं शिव हूँ तो ये अहंकारोक्ति कहलाएंगी लोग पिटाई कर देंगे तुम्हारी कि अपने आप को क्या पता नहीं क्या समझता है लेकिन जब आप आत्मबोध होता है तो ये बोध होता है कि शिवो अहम मैं ही शिव हूँ लेकिन वो शिवो हम चिल्लाता नहीं है शिवो हम शिव हम वो शिव की तरह इस संसार को देखता है सारे संसार को ऐसा नहीं बोलता है, शिवो अहम हम। फिर मार खाने की समस्या आ जाएगी इसलिए संसार को चिल्लाना नहीं है कि अहम ब्रह्माष्टमी शिवो अहम क्योंकि जब किसी ने कहा था अनल तो उसकी गर्दन काट दी गई थी क्योंकि संसार में ये बात कहने की नहीं है ये बोध की है समझने की बात है कि मैं शिव हूँ लेकिन ये बात जब आदमी समझता है तो वो शिवतुल्य व्यवहार करता है और वही व्यवहार उसकी मुक्ति का कारण होता है तो ये परमेश्वर या भगवान उत्पल देव ने जो हमको ईश्वर प्रतिविज्ञाकारी कार्यकार लिखी थी उसके चार अध्याय हैं ज्ञान अधिकार क्रिया अधिकार आगम अधिकार और तत्व संग्रह अधिकार ऐसे चार अध्याय हैं अभी हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं पहले अध्याय में परमेश्वर की ज्ञान शक्ति के बारे में हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय में परमेश्वर की क्रिया शक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कैसी क्रिया करता है समस्त क्रियाएं दो तरह की होती हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और हमारे सांसारिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कि क्रियाएं एक तो होती है अक्रम क्रियाएँ जिसमें किसी क्रम की आवश्यकता नहीं होती और दूसरी होती हैं क्रम क्रियाएँ संसार में समय का अस्तित्व है अंतरिक्ष का अस्तित्व है इसलिए समस्त क्रियाएं समय और अंतरिक्ष के प्रभाव से होती हैं इसलिए वो क्रम क्रियाएं कहलाती हैं क्रम का मतलब आता है समय के साथ यानी कोई भी क्रिया की जाए तो जब वो समय के साथ की जाती है तो क्रम क्रियाएं कहलाती हैं और जो वो समय के अस्तित्व के पहले परमेश्वर की ओर से की जाती है चेतना के द्वारा की जाती है जो प्रभावित होता है समय और अंतरिक्ष से तो वह अक्रम क्रियाएं के लिए जाती है यानी वो चीज़ जो उसकी इच्छा है वो तत्ण पूरी होती है उस जगह पर कोई क्रम नहीं है जैसे किसी ज्ञान को हमको प्राप्त करना हो अगर आपको बीए करना हो तो उसके पहले स्कूल की शिक्षा पूरी करना पड़ेगी मिडिल स्कूल की हाई स्कूल की उसके बाद में आप बी कर सकते लेकिन परमेश्वर के ज्ञान में चूंकि समस्त ज्ञान पहले से ही उपस्थित है इसलिए कोई भी इच्छा अभिव्यक्त होने में देर नहीं लगती अगर उसको आम खाना है तो आम का पूरा पेड़ एक साथ हो सकता है खड़ा ये चमत्कार की कोई बात नहीं कर रहे हैं अपन हम समझ की बात कर रहे हैं अपने बोध की बात कर रहे हैं कोई चमत्कार करने वाली बात नहीं क्योंकि वहाँ पर किसी क्रम की आवश्यकता नहीं है जैसे हम कहेंगे पहले बीज बोएंगे फिर अंकुर निकलेगा फिर वो बड़ा होगा फिर पेड़ बनेगा फिर उसमें फूल लगेंगे फिर फल लगेंगे ये क्रिया संसार में आवश्यक है क्योंकि समय के अंतर्गत हम चल रहे हैं परमेश्वर समय से मुक्त है इसीलिए उसका नाम एक और है महाकाल जो समय से परे है समय का मास्टर है इस मास्टर ऑफ टाइम समय का मालिक है और हम समय के अधीन हैं समय के गुलाम हैं और ये जो अधीनता है इस आधीनता को पैदा करने वाले का नाम है माया उस माया के पर्दे के पीछे हम जो खड़े हैं हम समय और अंतरिक्ष के अधीन हैं उस पर्दे के बाहर परमेश्वर खड़ा है जो समय और अंतरिक्ष से परे है। वही बात समझने के लिए बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों से समझाया गया है कि जब हम कोई काम करते हैं हमने यहाँ पर रखी एक वस्तु एक किताब को देखा तो हमने बोला ये किताब है ये वही किताब है जो मैंने अभी पिछले महीने पढ़ी थी इसके फलाने पेज पर मैंने अंडरलाइन करी थी मैंने उस किताब को पहचान लिया इस पहचानने का नाम है प्रमाण सामने जो किताब रखी है वो है प्रमेय और इसको पहचानने वाला कौन है प्रमाता मैं इसका प्रमाता हूँ इसको पहचानता हूँ वह प्रमेय है जिसको मैं पहचानता हूं और एक पहचानने की क्रिया है वो प्रमाण है अब इस प्रमाण के बारे में सोचें तो प्रमाण दोनों तरफ जाकर जोड़ता है एक तरफ वो संसार से जुड़ता है तो एक तरफ अंदर चेतना से जुड़ता है तो प्रमाण क्या है एक ब्रिज है एक सेतु है एक पुल है जो अंदर जाके चेतना से जुड़ता है और बाहर जाके संसार से जुड़ता है बाहर वो किताब से जुड़ा है तो अंदर मेरी चेतना से जुड़ा है तब मैंने उसको तस्दीक किया कि हाँ यही वो किताब है जो मैंने पिछले महीने पढ़ी थी अब क्या होता है कि प्रमाण नित्य नया होता है जैसे मैं आप छः महीने बाद फिर उस किताब को देखूंगा तो मैं कहूँगा हाँ मैंने करीब छः सात महीने पहले पढ़ी थी क्योंकि आज वो प्रमाण बदल गया समय से प्रमाण बदल गया तो प्रमाण जो है समय के अधीन होता है क्योंकि समय बदलता जाएगा प्रमाण बदलता जाएगा मैं बाहर की तरफ देखूंगा क्यों अब ये फूल बहुत पुराना हो गया बासी हो गया क्योंकि वो फूल कल मैंने देखा तब ताज़ा था आज मैं उसी फूल को देखता हूं देखने वाला भी वही है फूल भी वही है लेकिन अब वो बासी हो गया इसलिए प्रमाण सतत बदलता है लेकिन प्रमाण का एक हिस्सा है जो बिल्कुल नहीं बदलता वो है प्रमाण का आंतरिक हिस्सा जो चेतना से जुड़ जाता है वो नहीं बदलता उसका नाम है प्रमाण या प्रमिति उसको हम प्रमिति कहते हैं जो भीतर हमारे उस किताब की अंदर एक छवि है जो उस किताब को पहचानती है उस किताब के बारे में सारी जानकारी उसमें एकत्रित है उसमें उस किताब की स्मृति छिपी हुई है और उसी से वो बार बार वो तुलना करता कि अच्छा ये छः महीने पहले पढ़ी थी हाँ इसमें पढ़ा था इसमें अंडरलाइन किया था तो वो जो चीज़ है वो नहीं बदलती इसलिए प्रमाण के दो हिस्से हैं जो सांसारिक वस्तु से जाके जुड़ता है उसका नाम है प्रमाण और जो हमारे भीतर उससे पहले से मौजूद है वो चेतना से जुड़ने वाला हिस्सा उसका उसको हम प्रमा बोलते हैं या प्रमाण बोलते हैं तो अब यहाँ पर देखो हमको दोनों बातें समझ में आ गई संसार समय के साथ बदल रहा है चेतना समय के साथ अभिन्न है वही है देखने वाला वही है तभी तो उसको मालूम है कि ये किताब मैंने छः महीने पहले पढ़ी थी वो छः महीने पहले जो व्यक्ति था वही व्यक्ति आज उस किताब को देख रहा है इसलिए उसके पास उस बात का प्रमाण है कि मैंने यही किताब पढ़ी थी मैं उसको पहचान सकता हूँ इस तरह से हमने पिछली बार भी कुछ इन बातों पर चर्चा करी थी कि प्रमाण के दो भाग हैं एक आंतरिक जिसको हम प्रमा कहते हैं और एक संसार में जो अभिव्यक्त स्थिति है उसको हम प्रमाण कहते हैं और प्रमाण और प्रमाण की उपस्थिति ये सिद्ध करती है कि जो वस्तु देखी जा रही है वो भी चेतना से ही उत्पन्न है उसका स्वरूप भी चेतना है दो विभिन्न स्वरूपों की चीज़ें कभी संसार में एक नहीं हो सकती जैसे संसार में हम अगर समझें कि तेल और पानी को हम मिलाएंगे, तो अलग रहेंगे दोनों मिल नहीं पाते हैं अगर हमारी और चेतना की स्थिति अलग होती तो हम उस किताब को कभी पहचान ही नहीं सकते थे और न कभी पढ़ सकते थे लेकिन उस किताब में और उसके लिखे हुए हर अक्षर में मात्र चेतना के द्वारा उत्पन्न है वो किताब भी उस चेतना से उत्पन्न है उसके हर अक्षर चेतना से उसको कविता लिखी तो वो भी उसी चेतना से उत्पन्न है इसलिए उस किताब का जो तात्विक अस्तित्व है वो परमेश्वर शिव है चेतना का तात्विक अस्तित्व भी परमेश्वर शिव है दोनों अभिन्न हैं इसलिए वो प्रमाण के द्वारा जुड़ जाते हैं, अन्यथा वो जुड़ ही नहीं सकते थे अगर दोनों में अलग होता तो समय तथा अंतरिक्ष के द्वारा सीमित वस्तुओं को जानने की प्रवृत्ति तभी सफल हो पाती जब ये वस्तुएं ज्ञाता की चेतना से अभिन्न होती ऐसा ही अनुमान एवं निष्कर्ष के समय भी होता है और यही प्रमाण की क्रियाविधि अन्यथा ये प्रमाण कभी सफल हो ही नहीं पाता तो वस्तुओं को समग्र दृष्टि से देखना एक अलग अनुभव है हम सामान्यतः तो जैसे पिछली बार हमने बात करी थी कि हम जब वस्तु को देखते हैं तो एक ही वस्तु एक ही जगह पर रखी है और उसी समय पर उसको चार लोग अलग अलग देख रहे हैं एक ही वस्तु है रखी पे और एक ही समय है और एक साथ चार लोग उस वस्तु को देख रहे हैं चारों लोगों को उसका अनुभव अलग अलग हो सकता है ये क्योंकि उसकी उस समय क्या मानसिक स्थिति है देखने वाले की उसकी क्या पसंद है क्या अभिरुचि है क्या आवश्यकता है और क्या उसका शब्द ज्ञान है इन बातों पर आधारित उस एक ही वस्तु का ज्ञान उसको चार लोगों का अलग अलग हो सकता है बाहर कितने भी लोग चार हो दस हो दो हो लेकिन अन भिन्न भिन्न लोगों को एक ही वस्तु का एक ही समय पर भिन्न भिन्न ज्ञान संभव है इसका पिछली बार हमने एक उदाहरण देखा था कि एक सोने के घड़े में जल रखा है अब एक व्यक्ति आता है बहुत प्यासा तो उसका सारा ध्यान पानी पर है कि इसमें पानी है क्या मेरे बहुत प्यास लगे दूसरा व्यक्ति कोई पात्र ढूँढ रहा था कि मुझे कहीं से जल लाना है और शिवजी पर चढ़ाना है मैं पात्र लाना भूल गया तो उसका ध्यान उस पात्र पर है कि पात्र मेरे काम में आ जाएगा इससे मैं मंदिर में जल चढ़ा दूंगा तीसरा व्यक्ति व्यापारी था उसका ध्यान था कि इसके ऊपर मैं सोना बहुत कीमती दिख रहा है इन लोगों का काम निपट पड़े जानता तो उसको फिर मैं घर ले जाऊँगा क्योंकि इसमें सोना बड़ा कीमती है क्योंकि उसका ध्यान उसमें सोने पर है और एक बच्चा है साथ में तो उसका ध्यान उसकी चमक पर है कि कितनी चमकीली चीज़ है उसको कुतूहल की वस्तु दिखाई देती है ये कितनी चमकदार वस्तु है ये चारों लोग एक ही वस्तु को एक ही समय में देख रहे हैं लेकिन उनका चारों का परसेप्शन अलग अलग है चारों का अनुभव अलग अलग है क्योंकि चारों की मानसिक स्थिति आवश्यकता पसंद तात्कालिक जो उसके प्रति उसकी रुझान वो सब अलग अलग है इसलिए उसका ज्ञान सबको चारों को अलग अलग मिलता है इससे विपरीत एक और बात होती है कि भिन्न भिन्न वस्तुएं एक साथ दिखाई देती एक रूप में दिखाई देती इसका कैसे उदाहरण है कि यहाँ पर एक हमने बहुत बढ़िया झांकी लगाई उसमें एक हज़ार दीपक लगाए तो हमको एक एक दीपक अलग अलग दिखाई देखा हमको एक झांकी दिखाई देगी मंजूषा दिखाई देगी कि यहाँ पर एक बड़ी सुंदर सी दीपक की मंजूषा बनी हुई है एक झांकी बनी हुई है तो हमको वो झांकी दिखाई देगी उसके अंदर हमको एक एक दीपक में दिखाई देगा कि एक दीपक ये दूसरा है ये तीसरा है ऐसा नहीं दिखाई देगा वर हमको समग्रता से एक मंजूषा दिखाई देगी कि एक समस्त दीपकों का एक समूह है तो हमको दोनों बात हो सकती है कि हमको बहुत सारी चीज़ें एक जैसे दिखाई दें या एक ही चीज़ अलग अलग दिखाई दे क्योंकि ये हमारे पसंद और उसका उस हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है कि हम समग्रता की दृष्टि को विकसित करते चले जाएं। अभी तक हमको जैसे बहुत सारे दीपक एक जैसे दिखाई दे रहे थे अब हम अगर समग्रता की दृष्टि को विकसित करें तो हमको सब में दिखाई दे सकता है ये समस्त समग्रता का अंतिम स्थिति शिखर है जब हमको जित देखूं तो तू दिखाई दे जब जिधर देखूँ मेरे को परमेश्वर साहब कुछ भी दिखाई दे क्योंकि आप भी परमेश्वर ही हो उसकी एक लहर हो एक अलमारी भी उसी की लहर है ये घड़ी भी उसी के लहर है एक शब्द भी उसके लहर एक विचार भी उसी के लहर है ये समय अंतरिक्ष ये समस्त संसार उसी की भिन्न भिन्न लहरें हैं तो मैं जिधर निगाह करूं, जो भी अनुभव करूं, वो परमेश्वर के रूप में दिखाई दे तो ये जब भिन्न भिन्न अनुभव हमारे एकाग्रता से एक होते चले जाते हैं उसको समग्रता की दृष्टि कहते हैं इसलिए कहते हैं कि एक ही प्रमाण वस्तुओं को विभिन्न गुणों की पुष्टि कर जो वस्तुएं आपस में विरोध नहीं रखती उन्हें अपन मिलाकर देख सकते हैं और वस्तुओं को समग्र दृष्टि से देखना एक अलग अनुभव है यानी जब हम समग्र दृष्टि से देखते हैं समग्र दृष्टि का विकास करने के लिए ये बात बताई गई कि एक ही वस्तु हमको अलग अलग दिखाई दे सकती है अलग अलग वस्तुएँ हमको एक साथ दिखाई दे सकती है और हमको समस्त संसार को भी एक साथ देखना संभव है जहाँ हम कौन सी चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं जिनमें विरोध नहीं है आपस में जैसे तो दो दीपक उनमें आपस में कोई विरोध नहीं है तो हम उनको एक साथ देख सकते हैं वास्तव में देखा जाए तो संसार में विरोध नाम की कोई चीज़ ही नहीं है क्योंकि सब कुछ एक ही स्रोत से निकला है तो विरोध कैसा आपस में पत्तियाँ लड़ाई कर सकती हैं लेकिन जब वो जाने कि तुम भी उसी पेड़ के हिस्से हो जिसका मैं हूँ तुम भी उस तुमसे भी मिलकर वो पेड़ बनाए जिससे मेरे से पेड़ बनाए हम दोनों में आधारभूत रूप से कोई फर्क नहीं तुम्हारी भी जड़ वही है जो मेरी है तुमको भी वहीं से पोषण मिलता है जहाँ से मुझे मिलता है जब ये बात समझ में आती है तो फिर विरोध के साथ और जब विरोध नहीं है तो उनको हम एक साथ देख सकते हैं हम उन्हीं चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं जिनमें विरोध नहीं है जिनमें विरोध है हम उनको एक साथ नहीं देख सकते हमारी सामान्य सांसारिक दृष्टि में विरोध और विरोध भरा हुआ ये अपने वाला है ये पराया है ये बदमाश है ये विदेशी है ये हमारे समाज का है ये दूसरे समाज का है हम तो सब चीजों के बारे में विरोध और समाज चीज़ें अच्छी हैं बुरी हैं छोटी हैं बड़ी हैं ताज़ी है बासी हैं और ढेर सारे विरोध हैं हमारे दिमाग में लेकिन इन विरोधों के बीच में भी एक एकता है एक यूनिटी है एक अभिन्नता है और उस अभिन्नता को खोजने का नाम ही अध्यात्म है जब हम उनके बीच में एक वो तार खोज लें जैसे कि ढेर सारे गहने रखें हम कह देंगे ये जब है ये तो अंगूठी है ये कर्णफूल है ये तो मंगल सूत्र <German> है लेकिन इन सबके बीच में अगर हम कहें कि नहीं हमको तो एक सूत्र खोजना है क्या है तो हमको स्वर्ण है, है सबके बीच में स्वर्ण है चाहे वो कोई भी रूप ले कर कोई भी गहना हो उनके बीच में स्वर्ण है ये सत्य है और अगर स्वर्ण की बात होती है, तो सब कुछ स्वर्ण है न फिर वो मंगल है न वो कर्ण है न कोई चूड़ी है वरन सब कुछ स्वर्ण है ऐसे ही जब हम सब संसार के ओर नज़र डालते हैं जब हमको सब भिन्नता दिखाई देती है लेकिन उस अभिन्नता के बीच में अब अगर हम एक अभिन्नता का सूत्र ढूंढ लेते हैं ये सब परमेश्वर शिव का विकास है तो उस समय फिर हमको पूर्ण अभिन्नता दिखाई देने लगती कि सब कुछ ईश्वर स्वरूप दिखाई देने लगता इस बात को फिर से हम समझ लें क्योंकि इनसे बड़े अजीब अजीब से प्रश्न लोगों के दिमाग में उठते हैं कि क्या अभिन्नता दिखाई देने लगी तो फिर हमको घास दिखे तो हम घास खाने लग जाएंगे या हमको घास और रोटी एक जैसी दिखाई देगी बिल्कुल भी नहीं तात्विक रूप से घास और रोटी में वही फ़र्क है कि आपकी चूड़ी को आप गले में नहीं पहन सकते आप चंपक को माथे पे नहीं रख सकते क्योंकि जो चीज़ की जो सांसारिक उपयोगिता है संसार में उसको वैसा ही उपयोग करना है अगर संसार में रोटी खाना है तो रोटी ही खाई जाएगी घास नहीं खाई जाएगी इसलिए जब हमको संसारिक दृष्टि या हमको जै जैसे कि व्यवहारिक दृष्टि से संसार को देखना है तो संसार चलाने के लिए जब तक ये शरीर है तब तक हमको वो सब करना है जो हमारा शरीर कहता है लेकिन हमारी विज़न बदल जाना चाहिए हमारी दृष्टि बदल जाना चाहिए एक दुश्मन आता भी है एक व्यक्ति आता आपको परेशान करने के लिए तो ऐसा नहीं है कि आप उसका सामना नहीं करोगे या कोई दुष्ट आ गया आपके पास तो आप उसका सामना नहीं करोगे सामना तो करोगे उसका पूरी तरह सामना करोगे उसका विरोध करोगे अगर वो चोर हो तो उसको पकड़ने की कोशिश करोगे उसको पुलिस को देने की कोशिश करोगे वो सब तो हमारा अधिकार भी है कर्तव्य भी है उस कर्तव्य से भागना नहीं है आध्यात्मिक कर्तव्य से भागना नहीं सिखाता कभी लेकिन इस सब के बीच में एक अंतर्दृष्टि होना जरूरी है कि मेरे पास अगर ये चोर आया और मेरे को परेशान करने क्यों आया क्योंकि मेरे कर्म थे कुछ ऐसे कि मैंने चोर को आमंत्रित किया कभी परमेश्वर शिव को चोर का रूप रख के मेरे घर आना पड़ा दुष्ट का रूप रख के मेरे पास आना पड़ा है तो वो शिव ही जो मेरे पास मेरा बुरा करने को आया वो भी शिव है और जो मेरे पर गले में फूल की माला डालने आया वो भी शिव है जो मुझे सड़क पर गाली देता है वो भी शिव है लेकिन अगर किसी ने मुझे सड़क पर गाली दी है तो मेरे कर्मफल हैं क्योंकि मैंने कुछ ऐसा आज या पहले कभी ऐसा कुछ किया है जिसके द्वारा उन कर्मों का फल मुझे मिल रहा है इसलिए गाली देने वाला बुरा नहीं है मेरे कर्म बुरे हैं यह अंतर्दृष्टि होना जरूरी है जब ये अंतर्दृष्टि होती है तो क्या होता है कि हमारे हृदय से कलुषितता समाप्त हो जाती हमारे हृदय में क्रोध आता है घृणा आती है अंदर से उबाल आने लगता है हम, हम भी बराबर से गालियाँ देने लग जाते तो फिर अंदर से क्रोध नहीं आएगा लेकिन अब चूँकि संसार है हमको बाहर कोई चोर आया तो उसको लड़ाई करना है उसको गाली भी देना पड़ेगी लेकिन वो गाली हृदय से नहीं निकलेगी उसकी हमको एक्शन करना पड़ेगी उसकी हमको ऊपर ऊपर गाली देना पड़ेगी ऊपर ऊपर वो काम करना पड़ेगा हमारे अंदर में तो उसके प्रति भी वही करुणा है जो किसी और के प्रति हृदय में वही प्रेम है क्योंकि शिव को शिव से प्रेम है क्योंकि हम में अभिन्नता है दोनों में भिन्नता नहीं यही समग्रता की दृष्टि है समग्रता के दृष्टि से हम संसार को देखें इसका ये मतलब नहीं है कि चोर आए तो हम उसको आरती उतारने लगेंगे हमको उसका सामना करना है अगर हमारे घर पे कोई दुष्ट आता है तो उसका सामना करना पड़ता है घर के अंदर किचन के अंदर कुत्ता आ जाता है तो उसको भगाना पड़ता है ये कभी भी अध्यात्म ये कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि वो तो शिव है शिव तो है लेकिन उसमें जो हमको विरोधी गुण दिखाई देते हैं विभिन्न गुण दिखाई देते हैं जो हमारे विरोध करते हैं हमारे सांसारिक अस्तित्व का वो विरोधी गुण हमारे अपने कर्मफल हैं ये दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है जो विकसित होना जरूरी है और जब ये होती है तो हृदय आनंद और प्रेम से भर जाता है विपरीत परिस्थितियां तो किसकी नहीं आएँगी आपकी मेरी सबकी आती हैं रोजाना आती हैं और बार बार आती हैं लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में जो हमको सबसे बड़ा संबल मिलता है वो बोध आत्मबोध से मिलता है जबकि हम अपने अंदर एक गहन शांति को स्थाई रूप से पाते हैं क्योंकि वो चेतना की शांति को कोई भी भंग नहीं कर सकता और जो बाहर से भंग करने आता है हम जानते हैं कि हमारे ही बुलाए हुए हैं जैसे अगर हमने ही कुछ बोया है तो उसको हमको ही काटना है हम ये जानते हैं तो फिर हमारे हृदय में क्रोध नहीं आता हमको लगता है ये हमारा ही अपना किए का परिणाम है तब हम शांत चित्तता से उसको स्वीकार कर लेते हैं संसारिक रूप से सामना करते हैं ऐसे हम जब शिवोहम शिवोहम का अनुभव होता है तो चिल्लाते चिल्ला चोट, चोट नहीं मचाते कि हम हम। वरन उस बोध को शांत चित्त स्वीकारते हैं और उस बोध के अनुकूल व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार अत्यंत प्रेमपूर्ण और संसार की समग्रता के अनुकूल हो जाता है जहाँ आप बैठते हैं आपके आसपास के लोगों को उस उसका और उसका प्रभा मंडल अपने में घेर लेते अगर आपकी दृष्टि में समग्रता है तो समग्रता की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता जो आपके पास आता है आपकी दृष्टि के द्वारा वो उसमें विलीन हो जाता है वो समग्रता का असर हुए बिगर रहेगा ही नहीं अगर यहाँ पर गुलाब की महक है और कोई पास आता है तो उसको गुलाब की महक आएगी चाहे वो आपका मित्र हो चाहे आपका दुश्मन गुलाब की महत्व तो आएगी ऐसे ही जब आप अभिन्नता के दृष्टि के मालिक हो आत्मबोध के स्वामी हो तो जो भी आपके पास आता है वो उस महक से अछूता नहीं रह सकता तो आज की हमारी बात यहीं पर समाप्त करते हैं और उसके बाद आप सबको एक शरद पूर्णिमा की बधाई हम सब आपस में मिल शरद पूर्णिमा का छोटा सा उत्सव सो मनाएंगे अगले दस मिनट में गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण सतगुरु देव की जय सखी सरकार की जय करुणतार की जय